सैंतीस के बाद सैंतीस रावन कहूं बनी सहाय स्तुति करण सुनायो सुनागी अवतर जान गि भी सुनु चरणशीष देना शिनाई बैठ नि जे आस ोला बचन पाई अनुशासन योग काल तू छि बाताूप कहता जो, बाता। तो जो, बाता। ठा जो तो आप चाहे कल्याण जश सुमति सुभगति सुख नाना सोबर नार लिलार घुसाई सज चौथिक के चंद के नाई सौ जाने एक पति होई भूत द्रोह के स्त मणि सोई गुणसागर नागर नर्जो अल्प भोग को कह नौ काम क्रोध मद लोग सब नाथ नाथ नरक केिहरि रघु वीरमी भजऊ भज राम की की श्री रावण कहूँ बनी सहाय अविस्मरण करके बनता है महाराज रावण का राज प्रभाव चल है और उसने संबंधियों से पूछा ना हर समुद्र के उस पार तक आई है तो हमको क्या करना चाहिए उस तो मंत्रियों ने उसके मन की बात कही कि अरे घर बात चाहे तो शिक्षा डॉक्टर बोकार की बातों में है उसको भी क्या करना है अपने काम को देखो आए हैं तो हम दिनों ने दो वहां ऐसे करके लोगों ने बोला तो तुम की तो तो बात देखी देखो यहाँ पर जो वो हो सौ लोगों ने वो तीन लोग हैं राजा राजा बहुत मंत्री बहुत गौर गुरु अगर ये तीन लोग हैं ये भाई की वजह से किसी लोग की वजह से संमति देते हैं अपनी तो उनसे मंत्री के संबंध से राजा का नाश हो जाएगा और बैठ की सम्मत से शरीर का बिना नाश हो जाएगा और गुरु की प्रकार से गुरु जीवन की शिक्षा करने लगा तो शिष्य का भी विनाश हो जाए नष्ट हो जाए शिष्य धर्म की बात करें ग्रह हो उसकी रक्षा धर्म से हो धर्म है तो उसकी भी रक्षा है धर्म का विनाश हो गया तो उसका विनाश हो गया शरीर की रक्षा जैसे स्वास्थ्य से हो रोग रहित शरीर स्वस्थ हो तो शरीर की रक्षा सभी करते इसी सुपर से धर्म और धर्म की बात है धर्म जीवन की रक्षा करने वाला है अधर्म जीवन बश करने वाला है अगर, तो अगर कोई अधर्म की शिक्षा देने लगे शरीर के साथ भी विना सब शिक्षा देने लगे तो उसके कल्याण तो नहीं देखी का कोई संदेश बहुत अच्छी बात हमको बता रहे को तो अच्छे नहीं है चाहे को लेकर शक्ति लगी बात हो ने जैसी बात कही रावण को दुख सब मंत्री का जी को बहुत बहुत अच्छी बात बता रहे लेकिन क्या शाही बन गई शाहा रावण के विकास की सहायक बन गई कोई सहायक मैंने ऐसे छोड़े रावण कल्याण अब देखो अर्थ लगाने के लिए देखो देखो सब मंत्रियों ने कई अच्छी शिक्षा दी और रावण के लिए सहायक बन गई शिक्षा तो सहायक नहीं बन ये सम्बन्धी रावण के विनाश की सार हो बस अब ये सम्बन्धी लोग क्या करते हैं स्तुति करण सुनाई सुनाई ये सुनाते ना रावण के मुँह के ऊपर उसकी प्रशंसा करते हैं स्तुति कर राम प्रशंसा करते हैं अरे आपको समान शक्ति शक्तिशाली कौन होगा आपको चौदह कौन को शामिल आपके साथ में कोई मौतिका ये सब इस प्रकार उसके मुक्तर उसकी और उसकी प्रशंसा करते हैं शक्ति उसकी कारद किसी प्रशंसा करना अच्छा है लेकिन मुंह पर प्रशंसा करना अच्छा नहीं लेकिन मुंह की थोड़ी सी अंतर की बात लेकिन इस बात को भूल जाते हैं ये अस्तित्व सुनाई सुनाई जो समझिए सकते हैं देखते हैं ऐसे कहते है की जो मुंके ऊपर प्रशंसा नहीं करते हैं, जो उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो और है। उस प्रशंसा में बात जितनी है उसे बढ़ा चढ़ा करके भी लोग बोल हैं प्रशंसा की बात होगी उतनी कम लेकिन उसको बना के ज्यादा बढ़ा करते इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति को अनुसार यह कि प्रशंसा करनी है तो पीछे करो और निंदा करनी है तो सामने करो लेकिन लोग बात क्या करते निंदा तो करेंगे पीठ पीछे और सामने उसकी जो निंदा पीछे पीछे बहुत करकते हैं उसकी वो सामने आकर के प्रशंसा करने लगे अब देखो इसमें व्यक्ति का दोष हो क्या है वो बेचारा दुर्बल है जो दुर्बल व्यक्तित्व है उनको वे लोग ऐसा करते हैं दुर्बल व्यक्तित्व के रहने उनके भीतर कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है सत्य को ऊपर टने वाले नहीं है समझना पड़ता है कि व्यक्ति की ति महानता किन बातों में उसकी शक्ति सामने किन बातों में उस बात को जैसे प्रशंसा करने वाली निंदा करने वालों की बात ऐसे ही लोग प्रशंसा निंदा सुनने वालों की बात उनकी जो उनका सामने वो यदि कोई प्रशंसा करे तो लोग प्रसन्न होते हैं क्या पीठ पीछे निंदा करता है अरे पीठ पीछे तो सब निंदा करके कर दे मैं समझ रही मैं नहीं बता से समझने वाले जो व्यक्ति अल्पबुद्धि के हैं और व्यक्ति नहीं है उनको पीठ पीछे जो निंदा की जाती है उस तरफ ध्यान देना चाहिए समझदार पर है और अगर सामने प्रशंसा की जाती की है तो उसको क्योंकि समझ है? हैं झूठी प्रशंसा है तो जुड़ी प्रशंसा लेकर कोई व्यक्ति जीता है तो ना समझे विचार की बातें बाहर में ट्रेनिंग व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है, तो ये सब गलतियां होती होती है उनको कह सकते छोटी छोटी गलतियां हैं और ये भी कह सकते हैं बहुत बड़ी भी है अब देखो उसके बाद फिर ये विभीषण आ जाते हैं तो अवसर जाने विभीषण में आगा और उसी समय जबकि पचहत्तर फरवरी थी विभूषण तो जी देखा विभीषण ने सोचा ये समझ चलना चाहिए हमारा भी धर्म है यही मंत्री का काम करता था विभीषण भी भाई था साथ रहता था सब मत देता था तो रावण ने उससे भी सब मत पूछी विभीषण जब पहुंचा राजभ दरबार में तो भ्राताचरण श्री से ही उसमें भी अपने भ्राता मैंने रावण जो हरा खाई है तो उसको प्रणाम करके तब वो अपने पर बैठा विभीषण अपने धर्म का ये तो कार्य करता है ये जितने मंत्री है ये तो कुटिल है सब कुछ जो रामन को पहले उस प्रकार के हूँ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन विभीषण कुटिल नहीं है ये धर्म प्रायण है विधप्राण है शिक्षा है भगवान का भक्त है इसलिए देखो, को बात ऐसे करनी चाहिए कि विभीषण करता है विभीषण ने क्या किया मनुष्य आय बैठन ये आसन और उनको रावण को प्रणाम करके अपने आसन दे दिया और बोला बच्चे पाए अनुशासन पायन अनुशासन मैंने आज्ञा पा के फिर तो विभिषण ने ऐसे बोला और उसमें तात्पर्य कहना चाहिए कि राम चर्चा सभी लोग थी क्या करना चाहिए मानव होना आए समझ तत्पर तो रावण ने विभूषण को भी पूछ दिया की तुम्हारी क्या राय हो उन लोगों को मंत्रियों को कैसा कहना तुम क्या कहते हो विभूषण भी गया तो विभिषण भी कहा कि अच्छा पुलिस में से हैं अगर आप हमसे पूछते हो तो कहते तो हैं हमारा मत क्या है सो हम बताते हैं कहते तो हैं जो कृपाल पूछो मई बाता आप जो है कृपाल कह करके उनको संबोधन करता क्या तो हम राजा है तो राजा के सामने राजा का सम्मान रखते हुए बात करनी चाहिए तो कृपाल भी कहते और विभूषण ने समझा कृपा इसलिए की हमसे कौन पूछने वाला रामन दुनिया से बच्चे पूछेगा हमसे पूछे बड़े हम अगर हमसे पूछता है तो बड़ी कृपा की मानो है। रामन तो राम विभूषण कहता है की कृपा अगर हमसे आप पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ ये मत हम युक्त कि जितनी हमारी बुद्धि हो उस प्रताप को हम बताते हैं लेकिन विभीषण इसके मैंने अनुसार कह करके सूचित करता है अभिमान नहीं है उसको जहाँ तक बुद्धि है जहाँ तक समय कहा बताते हैं गलती तो शक्ति हो हट नहीं है उसको कैसे लेकिन हित जाता है तुम्हारा हित हो वो बात हम हमको बताते हैं अब किस बात में वो होता है अब हित सामान्य सिद्धांत की बात बताते हैं की देखो जब का हित किस में है विभिषण जिस हित की बात बताता है रावण के लिए तो कही है लेकिन सारी दुनिया के लिए ये हित की बात सभी इसलिए एक उसको जनरलाइज करके सिद्धांत बताता हैं सारे संसार में ऐसा प्रसिद्ध है कि देखो जो आप चाहे कल्याण यदि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए आगे बताते हैं अगर कल्याण के बातों में तो वो सब गिना देते हैं देखो कल्याण क्या क्या कल्याण है ये तो सुजस है अगर व्यक्ति का सुजस है ये तो कल्याण है है तो कल्याण में और सुमति सदबुद्धि प्राप्त करता है तो दुष् व्यक्ति के कल्याण सदबुद्धि होती है तो कोई कल्याण में एक सब कल्याण की बातें ये सब कल्याण अगर कोई चाहता है और सुख चाहता है सुख वक्ति स्वर्ग चाहता है और सुख नाना असुख नाना में ना संसार में सुख चाहता है मैंने संसारिक चाहता है समबुद्ध चाहता है स्वर्गान चाहता है मैंने धर्म के जो सब फल तो है वो गिना दिए गाते रहते हैं गुरुष्ण के कहने के बात करिए मैं तुमको धर्म की शिक्षा देता हूँ और धर्म के फलस्वरूप अगर तुम सुख चाहते हो कृत चाहते हो सर्व चाहते हो अगर इन तीनों बातों को चाहते हो तो फिर देखो इसी में तुम्हारा कल्याण है कैसे होगा ये सब तो सो परनाराई तो, ये तो, ये तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि दूसरी स्त्री के मिल रन मस्तक मुख की तरफ एक चौक के करता है चंद्र की नहीं के चौक की चंद्रमा की तरफ से उसकी तरफ देखो भी नहीं देखो अभी कई लोग जब पसंद करते हैं सौंदर्य की तब बता बताते हैं उनका मुख कैसा है चंद्रमा जैसा जब चंद्रमा की तरफ तो देखो भाई चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई देता है फिर तो चंद्रमा की तरफ देखते हैं चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई देता है और पूर्णिमा को चंद्रमा तो बहुत ही सुंदर हो बहुत अच्छी लेकिन चंद्रमा सब देखो पूर्णिमा चंद्रमा को लेकर और दूध के चंद्रमा तक तक लेकिन चौथ के चंद्रमा के बाद जब आया था कर लेते। है? के का तो हैं। को का उसको पातक भगवान चोरी लगी। भागव की कथा देखो पातक लगता तो चौध का चंद्रमा कोई नहीं देखता सब चंद्रमा देखो चौध का चंद्रमा न देखो एक तो जैसे कोई तो चौध का चंद्रमा नहीं देखता बस तरह तो से भाग समझ लो उसकी तरफ जो है भाग को देखे ऐसे <coughs> तो ये धर्म का है। एक सूत्र ये भी हो धर्म की रक्षा उस प्रकार को होती ये तो है ये एक धर्म दिलाई ये दो पंतियों में धर्म का एक सूत्र उस प्रकार को अनुरावण के संबंध में यही धर्म है प्रावण अधर्म कर रहा है और वो अधर्म के कारण से उसकी ये तीनों विनाश होते इसलिए कहते हैं कि देखे तुम्हारे उनको विनाश से बचने के लिए जब चाहते हो तो उनको सब उसको विन व्यवो मह बात करो सीता जी को तुम वापस कर दो कहते हैं ये चौदह भुवन एक पत्र व्य साधारण व्यक्ति को जब आते हुए क्या का एक स्वामी हो चौदह ग्रह पर शामिल कितना बड़ा होगा और गुप्त पुष्प में शो ही हूँ लेकिन अगर समस्त प्राणियों के प्रदूष्ट का द्रोह है तो वो वो द्रोही व्यक्ति नहीं कि मैंने उसकी प्रदृष्टा नहीं है उसका विनाश अवश्य हो जाता है पुष्ट ही पुष्टता मैंने उसकी बचना रहना समृद्ध होना गुरुद्रोह को मैंने चुनका हिंसा के स्थान में भूत ग्रोह कर दिया विरोध दूसरों को हानि पहुंचाना कष्ट पहुंचाना पीड़ा देना बुद्ध देना ये सब हिंसा है हिंसा में कोई गरीब आदमी तब हिंसा नहीं है ये सब दूसरे को कष्ट देना आदि ये सब हिंसा है तो ये भूत दो अन्य प्राणियों से देव करना उनको पीड़ा पहुंचाना व्यवधान से रखना ये सब कृत्य व्यक्ति के लिए विनाशकारी है जैसा क्यों है अब वेदांत उसके साथ जानते हैं ये समय भूप प्राणी क्या है सब परमात्मा ही जरूर है अगर समझ भूप प्राणी उस अगर कोई तो डर तो रखता।, रखता है तो परमात्मा से डर रखता है और परमात्मा से डर रखता है वो कहाँ बच के जाएगा उसका तो गुण ऐसा तो जो शुभ सागर नागर मर जो गुण सागर अब ऐसे कोई व्यक्ति हो गुण सागर मैंने और संपूर्ण व्यक्ति में हो और नागर के मैंने बड़े चक्र भी हो ऐसे में तो सुनोंगे वो भी अल्प लोग भले कहे में कोई कहते हैं अगर छोड़ा भी दो है तो कोई अच्छा नहीं लोग छोड़े और लोग के अंतर्गत क्या, क्या था? किसका लोग धन का ही लोग थोड़ा होता लोग के माने है धन की तो गिनती को गिनते नहीं शास्त्र के गिनते हैं लोग जो होता शब्द स्पर्श रूप रख पांच विषय और पांच विषय पांच इंद्रियों के जो विषय है उन्हीं का लोग हुआ करता है इन विषयों की लोलित यही लोग व्यक्ति को ये अल्पलोभ थोड़ा भी लोग मैं थोड़ी भी दिशा सकती हुई तो व्यक्ति का ये हो विनाश कर देखो विभीषण के द्वारा कितनी अच्छी शिक्षा आ गई आप कहते हैं काम क्रोध मद लोग सब नाथ नरक के तुम मत गाय श्लोक आ गया, गया। ये नरक के द्वार क्या है काम क्रोधर लोग ये तीनों नरक के द्वार है तो वही उनको कहते हैं उसे अनुवाद होगा काम क्रोध मध लोग बीच में और जोड़ दिया में कम पड़ती थी तो ये दोषी जाते हैं काम दो लो, लो, ये सबके सबे थे मद और जोड़ गया जैसे काम रोज लोग इन तीनों को तीछ गीता में नरक के तीन द्वार बताए तो ये कहते हैं नाथ नरक के पन्न ये तीनों नर्क के द्वार नरक के नरक माने क्या माने व्यक्ति जो अगर काम रोज लोग करेगा तो उसके मन में निगेटिव टेंडेंसी डेवलप होंगी अब देखो जो अंग्रेजी से आज समझते होंगे भाषण मानसिक विकृतियां उत्पन्न होंगी मनोज विकृतियां उत्पन्न होंगी और उनके में स्वरूप क्या होगा मन शांत होगा दुखी होगा निगेटिव टेंडेंसी माने क्या है दुख और ये दुख क्या है भय चिंता दुख ये सब जो है ये सब नरक नरक की क्रियाएँ हैं उसी के बंधे तो यदि उसमें से कौन से आक्षेप बात कोई व्यक्ति जरा भी ध्यान दे तो उसको समझ में आ जाए कि ये, ये सब ये सब इनको क्यों इस तो प्रकार की निंदा करते हैं दरद के द्वार क्यों कहते हैं साथ उनको तो समझने के लिए कि अगर इस प्रकार के दरत रास्ते पर व्यक्ति चलता है अगर उनके मार्ग चलता है तो मनोविकृतियाँ उत्पन्न होंगी इसलिए मना <kuh> लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर देख ही नहीं सकता मनोविकृतियाँ उत्पन्न भी हो रही है मन अशांत भी हो रहा है बहचिंता के साथ भी हो रहे हैं ये सब हो रहा है लेकिन उसकी बर्बादी करता उठता है क्या क्या मिल गया तो इस सौरा गोण व्यक्ति कौन तो हो गया लेकिन महा लोगों की ये स्थित संसार में होगी ही बार व्यक्ति क्या मिल गया क्या चलाया गया है लेकिन ये नहीं देखते है उनके भीतर क्या हो रहा है तो ये अपने भीतर डेवलप हो रहा है ये धीरे करके अपने भीतर ही बनता है तो जब ये जीव शरीर छोड़कर करके सुख शरीर स्थल शरीर लेकर लेकर जीव जाता है तो उसकी निगेटिव तो उसके साथ जाते हैं डॉक्टर है उसके साथ जाती है तो जहाँ जाएगा तहाँ उसकी वो मानसिक विकृतियाँ उसके साथ जाएंगी यहाँ पर भी उसको उसी प्रकार के दुख प्राप्त होंगे किसी का न अगर कोई रात्र में सपने देखता है और सपने भी दुखदायी दिखाई देते हैं, उसके माने रोज रोज नरक का उसको एक जो वो दिखा दिया जाता दृश्य हूँ हाँ, देख लो कि तुम्हें लगभग को विश्वास रहो तो देख लो ये तो दे नरक है अब यहाँ शरीर तो नहीं है बाई जगत तो, तो नहीं है तो लेकिन फिर भी आपको दुख क्यों हो रहा है क्यों बहुत चिंता लग रही है क्यों दुख लग रहा है क्यों परेशानी स्वप्न में लग रही है आपको ये सब आपके कर्मों का फल है की मानसिकता ऐसी प्राप्त कर ली तो सपन में भी आपको दुख छोड़ा जैसे सप्ज में जो होता है पीड़ा भयादि होती है और ही शरीर छोड़ करके दूसरे जीवन में जुट जाते हैं यहाँ पर जुट जाते हैं सभी यही दशा करके फिर वहाँ पर भी इसी प्रकार को वहाँ पर भी शरीर नहीं मान लो स्थल शरीर है तो बिना स्थूल शरीर के होता सपन जैसे दुख होता है तो तो ये नरक शरीर तो छोड़ने के बाद में भी नरक है रात्र में सबने देखते हैं तो वहां पर भी नरक है और जागृता अवस्था में भी व्यक्ति अगर दुखी रहता तो वो भी नरक है नरक को एक स्थान विशेष नहीं के साथ नरक नरक है जहां तक दुख चिंता भक्त ही है उनको शास्त्र कहते ही वे नरक की कहीं जा रही है और किसी का ना तो जैसे काम क्रोध मतलब नाथ नरक के पंथ वो शीघ्रास्त्र असंत हरी हरे रघु की रही भजो भजेंत लोग भगवान का भगवान का भगन किया करते हैं उसी भगवान का भगन करो मनुष्य में लगाओ उसी का ध्यान करो उसका चिंतन करो भगवान का भजन करने की माने मानसिक विकृतियाँ दूर होंगी आप दूर मन शांत होगा मन शांत होता है तो अपने आप ही अपने अंदर सुखानुभूत होती चिंता दूर हो चंदर तो भाई का प्रसन्नता है वेद तो है आनंद है मंगल है ये सबकी अनुभूति व्यक्ति को होने लुकती है छोटी छोटी बातों में भी व्यक्ति को अपने आप अगर थोड़ा अनुभव करके देखे कुछ लोगों की तो आदत होती है इस प्रकार की रियलाइज करनी क्या देखो किसी भी समझाते हैं कि देखो तो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा तुम तो रियलाइज नहीं करते तो रियलाइज करने अपने मन में अनुभव करके दे तो को जब अपने मन में प्रकार को अगर हम सन्मार्ग पर चलते हैं तो मन शांत रहता तो रियलाइज करो रिलाईज समझो अन्द्र करो उसको तो अगर लोग में पढ़ोग अब संसार के काम करोग तीन सत्र में पढ़ करके सारा संसार अपना दिमाश करता रहता है और उल्टी बुद्धि में माया जान, में व्यक्ति को समझना तो यही अच्छा उस लोग के माने अगर पैसा आता जाता और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए कितना अच्छा देखो आता जाता आता जाता और कोई नशा कर रहा पड़ो य हा इतना खर्चा कर देना पड़ा हायता खत्ता कर देना चला हाय मांगते हैं ये होगी पहचान और लोग किसे देखते लोग यही नहीं पहचान लेने आता लोग आ करते तो सब करते हैं सब अपने अपने सब पैसा इकट्ठा करने सब लगे हुए हैं सब घर आते हैं सब इकट्ठा करते हैं सब करते हैं उसने का करा नहीं लोग सड़े इनको इनको लोग किसे कहते हैं ये नहीं समझ माता क्रोध किसे कहते हैं उसको देखो तो क्रोध को क्रोध नहीं समझ माता ये सब क्रोध में भी देखते तो हैं काम में हो ना, ना? कामनाएं नाना प्रकार की कामनाएं इच्छाएं हैं ये कामनाएं ही मन को अशांत करती हैं और दुख देती है लेकिन कामना छोड़ने को तैयार नहीं क्रोध आता है क्रोध छोड़ने तैयार नहीं लोभ भी होता है लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं और तीनों नरक के तो जाने को तैयार लेकिन इन को छोड़े तो नहीं ये समस्या साथ मुस्लिम, तो यही बातें हर जगह आपको तो मिलेगी बार बार पढ़ोगे संगीकर पढ़ो चाहे वो जन्म पढ़ो चाहे वो जन्म पढ़ो चाहे रामायण पढ़ो आप भागवत पढ़ो कु पढ़ो चवी तरह पढ़ो शंपराचार्यो कुछ भी पढ़ो आप <स्थाँ> सब जगह यही बात मिलेगी सब लोगों ने सुनते होने महात्मा ने विष्णु मनि होने जितने भी ग्रंथ मिले सब में यही मिलेगा आपको और प्रवचन सुनोते भी उन्हें सुनने लगे न समझ में आ गए किसी व्यक्ति को तो फिर अपना दुर्भाग्य पार्थ में पिछले करने को सब परिहरे रघु भी रही भगव भगे विभूषण विभूषण आगे और शिक्षा है ये देखो धर्म की शिक्षा हुई परमात्म की भी शिक्षा देता है सब से तो ये सब हरी हरी रघु दी रही भगई भजई परमार्थ की बात यहाँ तक ये, जो आप चाहे जाना काम को क्रोधित से ये धर्म की शिक्षा है धर्म और परमार्थ दोनों की शिक्षा देते आगे लोग काला। तन्मय नाम भगवंता जापको ना क्योंकि कारींदुमाधारी जल रंजन रंजन फल प्राता रक्षक सुन भ्राता का ही तौरत नाता भगुनाता देवनाथ प्रभु कहूँ बै देवी मजबूराम दिन है कि समेरी शरण प्रभुताहु न्यागा विश्वद्रोह त्रिपुट गोजैलागाशुनाम प्रभुतापन सावन क्षेत्र प्रगट समय राम बार बार श हरिहरि मान मोहमद भज कौशला मुझे निजेश थ सुमे प्रदूषण कवी पायसु अवसरतापी सुषियामचंद्र जी जय पवन सुख हनुमान जी जयोद सरसु जय